अध्याय तीन समर्पण स्नान स्नानदाता योहन और उनका संदेश बहुत साल बाद समर्पण स्नान दाता योहन यहूदिया प्रदेश की सुनसान बंजर जगह में आए और वहां जमा हो रहे लोगों को यह संदेश सुनाने लगे अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करो क्योंकि जो परम स्वर्ग में रहते हैं उनका शासन शुरू होने वाला है ये योहन वही व्यक्ति थे जिनके लिए परमात्मा के प्रवक्ता यशाया ने कहा सुनसान बंजर जगह में कोई ऊंची आवाज में पुकार रहा है प्रभु के आने के लिए रास्ते को तैयार करो और हर बाधा को दूर करो योहन ऊट के बालों से बने कपड़े पहनते और कमर में चमड़े का बेल्ट बांधते थे टिड्डी और शहद उनका भोजन था यरूशलम शहर सारे यहूदिया प्रदेश और यदन नदी के आसपास के सब क्षेत्रों से लोग उनके प्रवचन सुनने उनके पास आने लगे। लोगों ने अपने पापों को सबके सामने स्वीकार कर यदन नदी में यौहन से समर्पण स्नान लेने लगे जब यौहन ने अनेक फरीसी धार्मिक पंथ और सदू की धार्मिक पंथ के लोगों को समर्पण स्नान लेने के लिए अपने पास आते देखा तब उनसे ये कहा ओ जहरीले सांपों के बच्चों तुम लोगों को किसने परमात्मा के क्रोध से बचने का रास्ता बता दिया अगर तुम लोग सच में परमात्मा के क्रोध से बचना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो जिससे पता चले कि तुमने अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप कर लिया है इस धोखे में ना रहना कि अब्राहम हमारे कुल पिता इसलिए परमात्मा हमें दंड नहीं देंगे मैं तुम लोगों से कहता हूं कि परमात्मा इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते हैं जैसे कुलाड़ी उन पेड़ों को काटती है जो अच्छे फल नहीं देते हैं उसी तरह परमात्मा उन लोगों को आग से दंडित करने के लिए तैयार हैं जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं मैं तुम लोगों को तुम्हारे बुरे कर्मों से पश्चाताप कराने के लिए पानी से समर्पण स्नान देता हूँ पर एक मुझसे अधिक शक्तिशाली आ रहे हैं और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनकी जूतियां भी उठा सकू वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का स्नान देंगे इस तरह गेहूं को भूसी से अलग कर देंगे गेहूं को अपने भंडार में इकट्ठा करेंगे परंतु भूसी को उस आग में भस्म कर देंगे जो बुझेगी नहीं परम स्वर्ग का खुल जाना तब प्रभु यीशु से समर्पण स्नान लेने के लिए गलील प्रदेश से उनके पास यर्दन नदी के किनारे आए किंतु योहन ने उनको रोका और यह कहा स्वयं मुझे आपसे समर्पण स्नान लेने की जरूरत है आप मेरे पास क्यों आए हैं प्रभु ये ने उत्तर दिया अभी तो ऐसा ही होने दो क्योंकि हमें जीवन का हर काम परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार करना है इस पर योहन उन्हें स्नान देने के लिए तैयार हो गए जब प्रभु यीशु समर्पण स्नान लेकर जैसे ही पानी से निकले तो उनके लिए आकाश और परम स्वर्ग खुल गया और प्रभु यीशु ने परमात्मा की पवित्र आत्मा को सफेद कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा तब परम स्वर्ग से परमात्मा की आवाज सुनाई दी यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत खुश हूं